संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व शिखंडी की पुरुषत्व प्राप्ति का वृत्तांत दुर्योधन ने पूछा पितामह कृपया यह बताइए कि शिखंडी कन्या होने पर भी फिर पुरुष कैसे हो गया विष्णुजी बोले राजन महाराज द्रुपद की रानी के पहले कोई पुत्र नहीं था तब द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया तब महादेव जी ने कहा तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पहले स्त्री होने पर भी पीछे पुरुष हो जाएगा अब तुम तब करना बंद करो मैंने जो कुछ कहा है वह कभी अन्यथा नहीं होगा तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और श्री महादेव जी के वर की बात सुना दी ऋतकाल आने पर रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक रूपवती कन्या को जन्म दिया किंतु लोगों में प्रसिद्ध यह किया कि रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ है राजा ने उसे छिपाए रखकर पुत्र के समान ही सब संस्कार किए उस नगर में द्रुपद के सिवा इस रहस्य को और कोई नहीं जानता था उन्हें महादेव जी की बात में पूर्ण विश्वास था इसलिए उस कन्या को छिपाए रहकर वे उसे पुत्र ही बताते थे लोगों में वह शिखंडी नाम से विख्यात हुई अकेले मुझे ही नारद जी के कथन देवताओं के वाक्य और अम्बा की तपस्या के कारण यह रहस्य मालूम हो गया था राजन फिर राजा द्रुपद अपनी कन्या को लिखना पढ़ना तथा शिल्पकला आदि सब विद्याएं सिखाने का प्रयत्न करने लगे बाण विद्या के लिए वह द्रोणाचार्य के शिष्यत्व में रही एक बार रानी ने कहा महाराज महादेव जी की बात किसी भी प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती इसलिए मैं जो बात कहती हूं आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो कीजिए आप विधि पूर्वक इसका किसी कन्या से विवाह कर दीजिए महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी ही इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है उन दोनों ने वैसा ही निश्चय कर दशाण देश के राजा की कन्या को वरण किया तब दसाण राज हिरण्य ने शिखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया विवाह के बाद शिखंडी काम्पिल नगर में आकर रहा वहां हिरण्य की कन्या को मालूम हुआ कि यह तो स्त्री है तब उसने अपने भाइयों और सखियों के सामने बड़े संकोच से यह बात खोल दी यह सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने राजा को यह समाचार सुनाने के लिए अपनी दूतियां भेजी उन्होंने यह सब दसान राज को सुनाया सुनते ही राजा बड़े क्रोध में भर गया और उसने द्रुपद के पास अपना दूत भेजा दूत ने राजा द्रुपद के पास आ उन्हें एकांत में ले जाकर कहा राजन आपके दशाण राज को धोखा दिया है इसलिए उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कहा है कि तुमने मोह अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह कराकर मेरा मेरा बड़ा अपमान किया है तुम्हारा यह विचार बड़ा ही खोटा था इसलिए अब तुम इस धोखे का फल भोग, भोगने को तैयार हो जाओ अब तुम्हारे कुटुम्ब और मंत्रियों से ही तुम्हें नष्ट कर दूंगा राजन दूध की यह सुनकर पकड़े हुए चोर के समान द्रुपद का मुंह बंद हो गया उन्होंने ऐसी बात नहीं है यह कहकर उस दूत के द्वारा अपने समझी के मनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया किन्तु हिरण्य वर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि वह पांचाल राज की पुत्री ही है इसलिए वह तुरंत ही पांचाल देश पर चढ़ाई करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़ा उस समय उसके साथी राजाओं ने यही निश्चय किया कि यदि शिखंडी कन्या हो तो हम लोग पांचाल राज को कैद करके अपने नगर में ले जाएंगे तथा पांचाल देश में दूसरे राजा की गद्दी पर बैठा देंगे फिर द्रुपद और शिखंडी को मार डालेंगे दशाढ़ राज के पास दूध भेजकर शोकाकुल द्रुपद ने एकांत में ले जाकर अपनी स्त्री से कहा इस कन्या के विषय में तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गई अब हम क्या करेंगे शिखंडी के विषय में अब सबको शंका हो रही है कि यह कन्या है यही सोचकर दशाढ़ राज ने भी ऐसा समझा है कि मुझे धोखा दिया गया इसलिए अब वह अपने मित्र और सेना के साथ मेरा नाश करने के लिए आ रहा है अब तुम्हें जिसमें हित दिखाई देता हो वह बात बताओ मैं वैसा ही करूंगा तब रानी ने कहा सत्पुरुषों ने देवताओं का पूजन करना संपत्तिशालियों के लिए भी श्रेयस्कर माना है फिर जो दुख के समुद्र में गोते खा रहे हों उसकी तो बात ही क्या है इसलिए आप देवता राधन के लिए ही ब्राह्मणों का पूजन करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि दसारण राज युद्ध किए बिना ही लौट जाए फिर देवताओं के अनुग्रह से यह सब काम ठीक हो जाएगा देवताओं की कृपा और मनुष्य का उद्योग ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतः सिद्ध हो जाता है और यदि इनमें आपस में विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती अतः आप मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध तो कर देवताओं का यथेष्ठ पूजन कीजिए अपने माता पिता को इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखकर कर भी लज्जित सी होकर सोचने लगे कि ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया यह सोचकर वह घर से निकलकर एक निर्जन वन में चली गई इस वन की रक्षा स्थान कर्ण नाम का एक समृद्धशाली यक्ष करता था वहाँ उसका एक भवन भी बना हुआ था शिखंडनी उसी वन में चली गई उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला एक दिन स्थूल कर्ण ने उसे दर्शन देकर पूछा कन्या तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्य से है तू मुझे अभी बता मैं तेरा काम कर दूंगा शिखंडिनी ने बार बार कहा कि तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा किंतु यक्ष ने यही कहा कि मैं उसे बहुत जल्द कर दूंगा मैं कुबेर का अनुचर हूँ और वर देने के लिए ही आया हूँ तुझे जो कहना हो वह कह दे मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा तब श्रीखंडनी ने अपना सारा वृत्तांत स्थूणाकर्ण से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की है अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊं जब तक दशाढ़ राज मेरे नगर तक पहुंचे उससे पहले ही तुम मुझ पर यह कृपा कर दो यक्ष ने कहा तुम्हारा यह काम तो हो जाएगा किंतु इसमें एक शर्त है मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूँगा किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी इतने दिन तक मैं तुम्हारे अस्तित्व को धारण करूँगा सिकंड ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूंगी थोड़े दिनों के लिए ही तुम मेरा अस्तित्व ग्रहण कर लो जिस समय राजा हिरण्य वर्मा देश को लौट जाएगा उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना इस प्रकार जब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपस में शरीर बदल लिया कर्ण यक्ष ने स्तित्व धारण कर लिया और शिखंडी को यक्ष का दे दिप्यमान रूप प्राप्त हो गया इस प्रकार पुरुषत्व पाकर श्रिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पांचाल नगर में अपने पिता के पास चला आया यह घटना जैसे जैसे हुई थी वह सब वृत्तांत उसने ध्रुपद को सुना दिया इससे ध्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें वह उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई तब उन्होंने दसाण राज के पास दूध भेजकर कहलाया आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है वह मानने योग्य नहीं है राजा द्रुपद का संदेश पाकर राज ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्य को सुना दी और कह दिया कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही है तब राजा हिरण्य बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और संधि से मिलकर बड़े हर्ष से कुछ दिन वहाँ रहा उसने शिखंडी को हाथी घोड़े गौ और बहुत सी दासियाँ भेंट की द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया इस प्रकार संदेह दूर हो जाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झड़ककर अपनी राजधानी में चला गया इसी बीच में किसी दिन महाराज कुबेर घूमते घूमते स्थूणाकर्ण के स्थान पर पहुंच गए स्थुणाकर्ण का घर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था उसे देखकर यक्षराज ने अपने अनुचरों से कहा यह सजा हुआ भवन स्थुणाकर्ण का ही है किंतु यह मंदमती मेरे पास उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं निकला यक्षों ने कहा महाराज राजा द्रुपद की श्री नाम की एक कन्या है उसे किसी कारण से स्थूण कर्ण ने अपना दे दिया है और उसका पुरुष कर लिया है अब वह स्त्री रूप में ही घर में रहता है अतः संकोच के कारण ही वह आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ यह सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करे तब कुबेर ने कहा अच्छा तुम को मेरे सामने हाजिर करो मैं उसे दंड दूंगा ने श्राप दिया कि अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में ही रहेगा तब दूसरे यक्षों ने स्थुणाकर्ण को और से प्रार्थना की कि महाराज आप इस साप की कोई अवधि निश्चित कर दे इस पर कुबेर ने कहा अच्छा जब श्रिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुरी को चले गए इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर श्रिखंडी कर्ण के पास पहुंचा और कहा कि भगवान मैं आ गया हूं कर्ण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित हुआ देख बार बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा सुना दिया। उसके बाद सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को लौट आया शिखंडी का इस प्रकार काम बन, बना देख राजा द्रुपद और सब बदनवानों को बड़ी प्रसन्नता हुई इसके बाद द्रुपद ने उसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास सौंप दिया श्रीखंडी और धृष्ट ने तुम्हारे साथ ही ग्रहण ग्रहण धारण प्रयोग और प्रतिकार इन चार अंगों के सहित धनुर्भे की शिक्षा प्राप्त की मैंने मूर्ख बहरे और अंधे से दिख पड़ने वाले जो गुप्तचर इन के पास नियुक्त कर रखे थे उन्होंने ही मुझे यह सब बातें बताई है राजन इस प्रकार यह द्रुपद का पुत्र महारथी शिकंडी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया है जल्द ही हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए आवेगा तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूंगा और न इस पर शस्त्र ही छोड़ूंगा यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निंदा करेंगे इसलिए इसे रण में उपस्थित देखकर भी मैं इस पर हाथ नहीं छोड़ूंगा वह संपान जी कहते हैं भीष्म की इस बात को सुनकर कुरराज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा फिर उसे भीष्म की बात उचित ही जान पड़ी